उसका शील हो ऐसा ही उसका स्वभाव हो स्वभाव का दूसरे का युक्त करे अपने आप विश्वास है उसके पीछे एक इस प्रकार ये आदत डाल ले अपने आप में <coughs> शीलान व्यक्ति देव तो सुनो नी सुन साधु के दिन जैसे अब मैंने अंतिम उस पर निर्णय पर पहुंच लिया कंक्लूजन पर तो कहते हैं कि मील सुन साधु के एक गुण जी के अब साधु शब्द का प्रयोग करिए मैंने संत साधु अब इनको तो सबको कोई ये अलग अलग बातें थोड़े हैं वही जो संत है वही साधु में साधु को माने समा थी साधु असाधु जब साधु संत बोले तो पता चल जाए साधु गुण है बढ़ाने सज्जन असाधु को माने जो सज्जन ना हो वो साधु जो दुर्जन होगा वो साधु हो, हो जाए ये कहते हैं कि सुन साधु में कई गुण जो थे इन साधु संतों के जितने भी गुण हैं तो कितने गिनाये जाए बहुत गुण है कहीं न सही सार्वजत से सार्वजती इत्यादि है वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते इतने आनंद गुण होंगे मैंने बहुत ये अंत में भगवान ने करीजे कहने के बात करी नहीं जितनी गिनाजिए इतने ही आप मान करके चले इतने ही गुण है सुनिए और भी बहुत है अगर आप चाहें तो ग्रंथों में किसी रामचौर में ढूंढेंगे अथवा अन्य अन्य ग्रंथों में बहुत जगह ऐसे ऐसे करके और भी बहुत गुण आपको मिल जाएंगे जिनका यहाँ वर्णन नहीं किया जाए जब कही सकते सार्ग शेष नारद संत कट कभी कहे जब भगवान ने कहा हरे दो संतों के इतने होते हैं कि जिससे शेष भी नहीं कह सकते तो ये सुनकर के नारद जी ने क्या किया नारद जी समझ गए कि अब ये जो है उपसंहार है संतों के वर्णन का अब बात जो भगवान को कहनी थी सब कह चुके हैं तो नारद जी ने कृतज्ञता व्यक्ति करने के लिए भगवान के चरणों में उन्होंने अपना से झटा दिया नारद सुनक पंत जी कहे भगवान अच्छा के चरण पकड़ लिए उनको प्रणाम किया उनके चरणों में अब दिल बंद कृपाल अपने भगत गुण निजी मुख कहे अब देखो कहते हैं नारद जी देखो भगवान कैसे उदार हैं कैसे कृपाल हैं कि उन्होंने अपने भक्तों के गुण अपने मुख से स्वयं कहे तो अब देखो पता चल जाता तो संत के माने भक्त भगवान ने किसके लक्षण बताया संत के बताया कि सात के बताया कि भक्त के बताया वो तो तीन हो गए वो सब दीन बंद है कि उन्होंने अगत तो गुण निज मुख कहे भगवान ने भक्तों के गुण अपने मुख से स्वयं कहे सुर बार बार ना नार बारही बार चरण ब्रह्मपुर नारद गये सुर नार बारह बार नारद जी ने नारद जी का काम पूरा हो गया उन जो भगवान के पास आए थे वो प्रयोजन का पूरा हो गया तो भगवान की विदाई और उनको बार बार प्रणाम करके नारद जी चले गए तो बार बार करण में ब्रह्म पर नारद गए नारद ब्रह्म पर चले गए माने नारद जी का अपना स्थल पता क्या है ब्रह्म लोग रहते कभी कभी वहां से मुक्त लोग आते हैं एकदा नारदा योगी मृत लोग सदस्य तो कहां से चले गए ब्रह्म से चले तो में एक बार आ गए और फिर जब लौटकर कर गए तो कहां चले गए ब्रह्म चले गए सरस्वती जी वो भी ब्रह्मलोक से हैं वो भी वहीं बात करते हैं नारद जी कहा बात करते हैं ब्रह्मलोक में बात करते हैं बस वहीं से आते जाते रहते हैं और ब्रह्म लोग दूर है तो वो तो बहुत दूर है सूसंग और आगे बहुत दूर पर ब्रह्म ऐसा नहीं अब लोग जितने हैं ये समझो कि डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेज है जहाँ व्यक्ति व्यक्ति पहुंच करके सब पापों से दूर हो करके परमात्मा की भक्ति में होकर परमात्मा के ज्ञान में भाव से भक्त उसी में श्रमण करता है वापस करता है तो वो फिर भ्रम लोग मतलब मृतलो कहा है मृत लोग देखा है देखा है मतलब लोक में तो बातें करते हैं यही ही कैसे बुद्ध मतलब लोग के माने ये पृथ्वी मृत लोग नहीं है मृत लोग जो अपने शरीर में जो आसक्ति है भाव है कि मैं शरीर हूँ और मैं मरने वाला हूं इस बुद्धि का नाम मृतलोक है हम लोग मृतलोक नहीं रहते अरे हम तो हैं शरीर और शरीर में हमारा अहंकार हम जाएंगे मर् ये भावना जो है ये मतलब चलो आगे चलो ये भूल जाओगे हम शरीर है ये भूल जाओगे मन बुद्धि है।, है अगर थोड़ा शरीर से उपलोध करके मन में पहुंच गए मन से और थोड़ा उपलोत करके बुद्धि में पहुंच गए तो बस फिर हम ऊपर के लोग गंधर्व लोग में पहुंच जाएंगे मन लोग पहुंच गए तो गंधर्व लोग पहुंच गए बुद्ध लोग पहुंच गए तो सर्व लोग में पहुंच गए पर बुद्ध से आगे बढ़ गए तो लोग में पहुंच गए जो उस में पहुंच गए तो अब उसे पहुंचने के लिए कोई हमें शरीर से कहीं जाना पड़ेगा ये लोग शरीर से यात्रा करके नहीं प्राप्त हो जा सकते हैं ये तो शरीर को तो छोड़कर के लोग प्राप्त होते हैं जब तक तो शरीर में देहात वृद्धि होगी तब तो तक तो मृत तो लोग, लोग मरे इसलिए लोगों का जो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ है उसको ठीक से समझे नहीं तो लोग दूसरे लोग भटकाते रहेंगे दूसरे लोग तो आ रहे ये कैसे प्रसाद करते हैं कि स्वर्ग भी होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ये लोग वो लोग होते हैं अरे साथ में लोग देते झूठी बातें बढ़ाते रहते हैं तो जो सब लो नुँगी नुँगी नुँगी नुँँगी नुँँगी नुँँगी नुँँगी। तो लोग कहते हैं इसलिए ये लोग जो समझते इसलिए ब्रह्मलोक लोग कुछ ले गए और ते धन्य तुलसीदास बिहाय गए हरि रंग रहे और तुलसीदास आ गए क्यों क्यूँकी ये जो प्रसंग था नारद जी का उसका वर्णन तुलसीदास जी का है शंकर जी नहीं कर रहे हैं थे भी नहीं कर रहे थे ये एक बत्ता तुलसीदास भी है रामचंद्र मानस के तो उसके बत्ता यहाँ तुलसीदास थे जिन्होंने नारद जी की कथा सुनाई इस ले करके धन तुलसीदास तो तुलसीदास तो कहते हैं तो भी लोग आश बिहार जो हरि रंग रहे, रहे, रहे जो भगवान के रंग में रंग है भगवत भाग्य प्राप्त होकर करके सुधा भक्ति भाव में रहते हैं वो सनते हैं भक्त हैं साधु है ऐसे लोग धन्य है सत्ता ग्राम ही सुने जो लोग ब्राह्मण के हरी भगवान राम के जो पवित्र चरित्र को जो लोग सुनते हैं जो लोग सुनेंगे और राम भगत दृढ़ा वही जो भगवान की दल भक्ति उनको प्राप्त होगी बिन विराज जप योग तो अगर उन्होंने जप योग नहीं किया है बैराग्य नहीं है तो भी उनके अंदर ये सब पैदा हो जाएंगे भगवान का की पवित्र रेश गाते गाते ये सब उसके अंदर आ जाएंगे और फिर भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी अब देखो ऐसे बातें लिख देते है कहीं कहीं जिससे की ऐसा लगता है थे, उत्पन्न होती है भगत आ रहे हैं भगवान के, के दौर भक्ति हो जाएगी लेकिन दिन दिराग जब जो मेरे बैराग संसार में आसक्त बने रहेंगे विषय में पड़े रहेंगे संसारिक बने रहेंगे और जब जो कुछ करेंगे नहीं तो कोई ऊपर जब जो कुछ बनना चाहे जब तब जन्म संय में महांसा करते आ रहे हैं भक्तों के ये भक्तों सब होते हैं और यहाँ ये कहते हैं की ना कोई बात कोई जरूरत नहीं जब तक की कोई जरूरत नहीं है जब कोई जो था था भी है कोई दया जरा देखिए नहीं है भगवान के उस स्टाते रहो और आप भगवान जलभक्त हो जाओ वो साधारण भक्त करेगा तो इसका तात्पर्य समझना पड़ेगा नहीं यह तो ये संगत बैठालनी पड़ती है और तो यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के जो कॉन्ट्रोस्ट्री बातें सामने आ जाती विरोधी आ जाती है उनमें संगत बैठा कहने का कार्तर ये है की जब व्यक्ति में दैराग न हो जब तक न भी रहा है तो भी वो भगवान का चरित्र सुनाए अगर उसमें ऋष्य रखेगा तो कालांतर में उसके अंदर सब आ जाएंगे वो जब भी करने लगेगा तब भी करने लगेगा बयाद भी, भी आ जाएगा ज्ञान भी आ जाएगा तो ज्ञान भी आ जाएगा तमाम चदगोर भी उसके अंदर आ जाएंगे और वो सब आकर के अंत में वो भगवान का पूरा धक्त बन जायेगा ऐसे कहते हैं दीप सिखा अब हर अध्याय का अपना फल होता है की इस अध्याय प्रसंग क्या है दुषक है कामनाओं से दूर हो जाओ भगवान सीता हरण हुआ भगवान भी सीता के विरो में दिखते हुए घूमते रहे उसके कारण जो उन्होंने कामना की दीनता का दिखाई और ब्रतन के मन भगत बढ़ाई वो जो उन्होंने भगवान ने कहा था वो उसको मानो वही इस अध्याय का साथ है वही मुख्य रूप से कहा गया है इसलिए हम में कहते हैं कि दीप सिखाए युवती तन युवती तन शरीर स्त्री के शरीर को तो समझो कि जैसे जलता हुआ दीपक अग्नि की द्वारा पर मन जनक हो उसी पतंग पर अपने मन को उसमें पतंगा मत बनाओ जैसे पतंगे दीप सिखाकर पड़ते हैं जलकर करके भस्म हो जाते हैं इसी प्रकार अपने मन को पतंगा मत बना देखो उसका ये राश यहाँ पर स्त्री निंदा इत्यादि आई थी उसकी कुंजी यहाँ पर है हमारा मन जो उसमें जो उसमें रहता है पतंगे की तरफ हमारा आपका रहता है बस यही दोष है कोई दोष नहीं स्त्रियाँ बहुत ठीक है हमें किसी प्रकार स्त्रियों दोष नहीं जो वो अपने मन में है जो मन इस प्रकार की चिंतन उसका स्त्री का चिंतन करता रहता है तो अगर युवती होश ही पतंग अपने मन से कहते हैं कि रे मन उसके चिंतन बार बार करके पतंगजा मत बनो अपना विनाश मत करो उसने और भजे ही राम तभी काम मधवान का सदा भजन करो और काम को छोड़ करके मैंने काम का ही इसमें किया गया उसी के लिए उसका निंदा और उसी को उससे दूर रहने के लिए विशेष उपदेश उसमें है इसलिए कहते हैं भजन राम सज काम मद काम और मद इत्यादि सब करके भगवान का भजन करे करते अपने मन के लिए उपदेश है तुलसीदास की कथा कुछ को सुनाया है किसी दूसरे को नहीं सुनाया है तुलसीदास जी ने भक्का जो है साक्षी चलतनी जो और उनका तुलसीदास जी का जो मन है वो श्रोता है आ, वो सुन रहा है तो मन के संबोधन करके बोलते रहते हैं माने तुलसीदास की जितनी भी कथा रचना करते हैं अपने भीतर ही बैठे हुए हैं सामने बैठा लिया अपने मन को और साक्षी बनकर के अपने आप भगवान की कथा सुनाते हैं और मन से कहते हैं कि तुम तो मन देखो सदा भगवान का चिंतन करते रहो भगवान का वत करते रहो निरंतर उसको शिक्षा देते रहते हैं उनकी तरीका यह है तो तुलसीदास की बातें कितनी सूक्ष्म है क्योंकि साधना कितनी प्रकार की कितनी जो है वो हो गहन साधना की बातें हैं जो सभी से पता चलता है बस इस प्रकार से जो है अध्याय अन्न कांड समाप्त